सफर आज सनी के साथ आगे भी जाने तू पीछे जाने तू जो भी है बस यही एक पल है हर रोज आप सुनेंगे कुछ खास काने। आज जाने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 सफर जी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर वन जीरो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबों के सफर में और मैं हूं आपका हम सफर सनी जी हाँ आइए आज के इस सफर को यादगार बनाते हैं और बहुत ही अच्छी बातें होगी और आज के इस सफर के हमारे हम सफर है विवाजी जो बहुत ही अच्छे कलेक्शन लेकर हमारे साथ जुड़ गई है खाबो के सफर में तो आप सभी की तरफ से विवाजी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सनी आपको और हमारे खाबो का सफर सुनने वाली सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार जी विभा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और कहते हैं ज़िंदगी हर हाल में एक मुकाम मांगती है किसी का नाम तो किसी से ईमान मांगती है बड़ी हिफाजत से रखना पड़ता है दोस्ती से रूट जाए तो मौत का सामना मांगती है आप सुनाए हैं रेडियो तो पिछली बार पीपी से एक पी गाना सुना पाए थे और पी अक्षर से गाना है जैसे की आप सब जानते हैं ये प्यार मोहब्बत के गाने पी से ज्यादा चलने चलते हैं फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो इसको विश्वजीत बड़े प्यार के साथ से वादा लेने की बात कर रहे हैं और शर्मिला टेगोर अपनी अदाएं दिखाते हुए आ, उनको सुन रही हैं और वो कह रहे हैं दिल की हर बात अधूरी है अधूरी है अभी एक और मुलाकात जरूरी है अभी चंद के लिए साथ का मतलब जी विवा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और पहला गाना जो है आपने बहुत आपने बहुत ही खूबसूरत गाना याद किया है ये रात फिर 1966 के इस से है और ये गाना जो है एस एच बिहारी साहब ने लिखा था आशा भोसले और रफी साहब ने इसे गाया है ओ पी नैयर का खूबसूरत संगीत से सजा ये गीत है और हमारे सभी श्रोताओं को कार्यक्रम के शुरुआत में ये खूबसूरत संगीत अभी आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम सेवन पॉइंट खुश रहो खुशिया बांटो फिर लोगे कभी इस बात वाद का वादा कर लो फिर मिलोगे कभी इस बात मूला था कर लूँ लू। थिर में लोगी कभी इस बा कर लो हमसे वादा कर लो फिर लोग कभी इस बात का वादा कर लो हर बात अधूरी है अधूरी है अभी अपने और मुला जरूरी है अभी दिल के हर बात अधूरी है अधूरी अपने मोला पास जरूर है अभी चंद के लिए इस बात का वादा कर का वादा फिर शेत गो फोध हम का वादा कर लोर्म लो फिर नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 सभी का बहुत बहुत बहुत स्वागत है। ही खूबसूरत गीत आपने सुना ये रात फिर ना आएगी तो आइए आगे बढ़ते हैं अगला गाने की तरफ और उसके बीच में मैं कहना चाहूंगा कि जब भी हम लोग गाने सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज होता है और उस मैसेज को जब हम लोग कोट करते हैं या याद करते हैं तो हमें और भी खुशी मिलती है तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए कहते हैं दुनिया में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं पर काम के लोग चंद मिलते हैं जब मुसीबत का वक्त आता है सबके दरवाजे बंद मिलते हैं <laughs> विभाजी कैसे आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिल्कुल रियलिटी वाला शेयर आपने सुनाया बहुत ही खूबसूरत अब मैं एक प्यार भरा दूसरा गाना आपके लिए लेके आई हूँ फिर ना कीजिए मेरी देखिए आप प्यार से देखा मुझको बहुत ही सादगी के साथ गाया गया राज कपूर और माला सिन्हा का गाना है और इसमें धीरे धीरे प्यार का इजहार किया जा रहा है हर नजर आपकी जज्बात को घसाती है मैं अगर हाथ पकड़ लू तो खफामत होना हम्म हम्म हम्म हम्म जी बहुत ही खूबसूरत गीत आपने फिर सुबह होगी इस एल्बम का याद किया है जो 1968 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म जो है रमेश सैगल साहब ने डायरेक्ट किया था उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था और इसमें संगीत दिया था मोहम्मद मोहम्मद खयाम साहब ने और फिल्म के कलाकार थे राज कपूर माला सिन्हा कमल कपूर और रहमान ने इसमें काम किया था तो आई ये बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है तो इस गाने का आनंद उठाते हैं साहिल लिद्यानवी साहब ने लिखा है आशा मुकेश जी ने गाया है खयाम साहब का बात ही खूबसूरत संगीत है फिर सुबह होगी तो चलिए इस गीत का सीधा आनंद लेते हैं आप सुनाया है खुशिया खुश बाटो मेरी गुस्सा निगा ही सा गया देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको मैं कहाँ तक न निगाूँ को नहीं देती सदर प्यार से देखो ना हमारी जानबू दिल दर और मचल जाए तो मुश्किल होगी प्यार से देखा मुझको आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको एक यूं ही सी दिल को जो छू लेती है कितने मान जगाती है तुम्हें क्या मालू कर लू तो खपा मत होना मेरी दुनिया है तुम्हारे दम से मेरी दुनिया मत होना देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको आपने प्यार से देखा आपके दिल कई बार बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना फिर सुबह होगी ये नाम अपने आप में एक पॉजिटिव मैसेज देता है जब भी हम लोग मुश्किल में होते हैं या अंधेरी रात गहरी होती हुई हमें नज़र आती है तो हमें थोड़ा सा फियर यानी डर लगने लगता है तो ऐसे में हमें अगर ये शब्द याद आ जाए कि हर काली अंधेरी रात के बाद फिर सुबह होगी तो अपने आप में एक जो डर है एक जो मायूसी है वो खुशी में बदलती जाएगी <laughs> तो चलिए अगला गाना कौन सा है विवा जी आपके पास अगला गाना मैं लेके आई हूँ ये थोड़ा उदासी भरा गाना है यहाँ प्यार होता है वहाँ मिलना बिछड़ना उदासी ये चीजें चलती है ये भी एक भाव है फिर तेरी कहानी याद आई फिर तेरा फसाना याद आया फिर आज हमारी आंखों को एक खाब पुराना याद आए उदासी भरा गाना हैमान अपने प्यार को याद करती है उन दिनों को याद करती है जो उसने अपने प्रेमी के संग बिताए और बीते दिनों को जो स्पेशली अच्छे दिन बीते हों तो उसको जाने वफा, फिर आज हमें पिछला वो जमाना याद है। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ये एक दर्द बरा गाना है और जैसे की आपने कहा की प्यार में ये सारी चीजें होती है और ये फिल्म जो है एक जमींदार की कहानी इसमें बताई गई जिसको कोई बेटा नहीं है तो वो एक बेटे को गोद लेता है और इस तरह से आगे कहानी बढ़ती है दिलीप कुमार वेमन प्राण और जॉनी वॉकर पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म है जिसका नाम है दिल दिया दर्द लिया जी हाँ 1966 का ये खूबसूरत गाना है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं सीधे इस गाने की तरफ ले चलता हूँ आप सभी को आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां बाटो आर्ट खुश रहो, नमस्कार आप सुन रहे पुनी पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बात ही अच्छा सुन गाना था दिल दिया दर्द लिया आपने सुना और जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म में जो एक जमीदार की कहानी बताई गई थी थोड़ा सा ट्रेजिटी वाला बाद में सिचुएशन बनता है जिसमें ये गाना जो है वहाँ पर पिक्चर किया गया था तो आइए आगे बढ़ते हुए कहना चाहूंगा जीत भी मेरी और हार भी मेरी तलवार भी मेरी और धार भी मेरी जिंदगी ये मेरी कुछ यूं सवार है मुझ पर डूबी भी भी मेरी मेरी और पार भी मेरी। <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> आप सुना है आप मैं ठीक हूँ गाना सुन रही हूँ और आपके शेयर का भी एंजॉय कर रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे शेर कहते हैं तो गहराई होती है जो गानों के साथ लिंक हो है तो इसका तो कहते हैं कि और भी ज्यादा रस आ रहा है इसमें जी जी जी अच्छा अगला गाना कौन सा है आपके पीछे अगला गाना भी उदासी भरा ही है शिकायत और ठेस लगने की बात है इसमें फिर ठेस लगी दिल को फिर याद ने तड़पाया फिर बहने लगे आंसू दिल दर्द से भराया जैसे कि गाने के बोल हैं वैसे उदासी है इसमें और दिल के दुख जाने की बात है और शिकायत भी है एक वो है खुदा रखे जो भूल गए हमको एक हम है कि पे कभी आए <laughs> जी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया कश्मीर की कली इस एलबम से जो 1964 में रिलीज हुई थी और इसमें कलाकार थे शर्मिला टैगोर शमी कपूर प्राण और अनुपम कुमार इस फिल्म के बहुत ही अच्छे कलाकार रहे इस फिल्म को शक्ति सामंत जी ने डायरेक्ट किया था और उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था इस फिल्म को और ओ पी नैर साहब ने इसमें बहुत ही खूबसूरत संगीत दिया था और इसके सारे गाने बहुत ही अच्छे रहे और इसमें से एक जो दर्द वाला गाना है जो आपने अभी याद कराया है फिर ठेस लगी दिल को फिर याद में तड़ है तो एच बिहारी साहब ने इसे लिखा है आशा भोसले ने गाया है ओ पी का संगीत से सजा ये गाना अभी हमारे श्रोताओं के आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुश बांटो आप रेडियो पर आप आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो थोड़ी सी कहानी मैं इसमें बताना चाहूंगा एक हीरो है जिसे शादी के लिए मजबूर किया जाता है घर वाले और वो शादी नहीं करना चाहता है इसीलिए वो कश्मीर चला जाता है और कश्मीर में जाने के बाद वहां किसी लड़के के प्यार में पढ़ जाता है तो इस तरह का ये पर इसमें भी याद है तुम्हारी याद हम ना भूलेंगे तुम्हे अल्लाह कसम और आपको अगर याद होगा तो प्रेम नाथ जब हीरो हुआ करते थे उस टाइम के कवली है ये नहीं, नहीं। और बहुत ही खूबसूरत इसके हैं की की की की नजाकत और तारीफ़ तारीफ़ बेहद के के साथ की की जा रही है जी जी, जी। क्या आ रहा था दिल, पर के दिल लगी से नज़रें भी थी मुझे पर पर्दा भी था मुझे से क्या हसी तस्वीर थी अल्लाह का सन, जी, ये रुस्तम से गाना आपने चुना है पृथ्वीराज कपूर सुरैया प्रेमनाथ नाथ पर पिक्चराइज किया गया था और जैसे कि कहा आपने प्रेमनाथ जी हमेशा विलेन के रूप में हमने देखा था लेकिन इस फिल्म में शायद वो हीरो है और कुछ फिल्में उन्होंने हीरो के रोल में भी किया था बहुत फिफ्टीज एंड सिक्सटीज में तो उसमें का एक जो गाना है वो आपने चुना है बहुत ही खूबसूरत कवाली है तो चलिए इस कवाली का भी लुफ्त तो उठाते हैं आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो खुश रहो खुशिया बांटो हम है सनम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह पसम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह पसंग भी जुदा होंगे ना हम गे न हम दूर रहकर भी जुदा होंगे ना हम हो गए हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम अल्लाह कसम अल्लाह कसम अल्लाह कसम अल्ला जब से देखी सूरत उनकी हम शमा जलाना भूल गए रुखसार की सुर्खी क्या कहिए फूलों का फसाना भूल गए बस इतनी कहानी है अपनी जब आँख मिली वे होश हुए दामन से हवा तुम कर न सके हम होश में आना भूल गए कितने प्यारे हैं मोहब्बत के सिदम ऐसनम कितने प्यारे हैं मोहब्बत के सिदम ऐसनम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम लुत्फ आ रहा था क्या लुत्फ आ रहा था आ, क्या लुत्फ आ रहा था दिल भर के दिल लगी से नजरें भी थीं मुझे पर परदा भी था मुझे से ओ आ क्या हंसी तस्वीर थी अल्लाह कसम सनम क्या हंसी तस्वीर थी अल्लाह कसम सनम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम अल्लाह कसम अल्लाह कसम अल्लाह कसम, अल्ला कसम फिर तुम्हारी याद आई सनम ऐसन सनम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम हम ना भूलेंगे तुम्हें कसम नमस्कार आप सुन रहे सेवन पॉइंट आवाज 107.8 एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बात एक खूबसूरत कवाली आपने सुना आशा करता हूँ कहीं ना कहीं एक जो है आ, नया परिवर्तन आपने फील किया होगा म्यूजिक में जैसे गीत सुनते हैं तो उसकी जो आ, रस है उसका अलग होता है और कवाली जब सुनते हैं तो एक अलग मूड बन जाता है तो आगे आगे बढ़ते हैं, एक और की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला आई हूँ <laughs> की जब प्यार में प्रीतम दूर होता है तो उसकी याद में ही रहने को अच्छा लगता है <laughs> तो उसी याद को फिर याद करते हुए इस गाने को गाया रोते बीती है जो बिताई है बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है ये का फिल्म आई थी नाइनटीन में जिसका नाम था बेगाना बेगाना से ये जो मतलब है की हमें कुछ रहस्य नहीं पता है यानी किसी से हम बातें करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी नहीं होना इसी का मतलब है बेगाना तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही हीरो जो होता है जिस हीरोइन से वो प्यार करने लगता है उनके पिछले जीवन कहानी की उनके बारे में कुछ उन्हें पता नहीं होता और जब पता चल जाता है तो फिर रहस्य बन जाता है सारा क्लाइमैक्स बढ़ जाता है तो इस तरह का ये स्टोरी बताया गया है इसमें सदाशिव जी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और धर्मेंद्र सुप्रिया देवी तरुण बोस इस फिल्म के कलाकार हैं हैं आइए इस को को खूबसूरत गीत हम लोग अभी आप सुनाए रेडियो की आवाज़ 107.8 एफएम खुश रहो बांटो को, कोई मेरे दिल खलिश से थी जो कहा जोज ग वो सी याद आई हूँ फिर वो भू के मंजिल मंजिलको गए हम तुम अजनभी फिर से हो गए हम तुम ये या सीरी हया है, है फिर बबू है जो <laughs> आंख में भूज भर जबानी है आँख में बूंद भर जबानी है प्यार की एक यही निशानी है प्यार की एक यही निशानी है रोते भी बीती है जो FM. खुश रहो, खुश बाटो। फिर वो भूली सी याद आई है। है? क्या बात शैलेंद्र साहब का का का का लिखा मोहम्मद रफी गाया, संगीत सजा, बेगाना इस एल्बम ये गाना आपने अभी सुना तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही खूबसूरत गाने पी अक्षर वाले आप सुन रहे हैं के। कदम कदम पे नया इम्तिहान रखती है कदम कदम पे नया इम्तिहान रखती है जिंदगी तू भी मेरा कितना ध्यान रखती है आप सुना हैं रेडो पुनेरी आवाज विवाजी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना है मेरे पास फिर वही शाम वही गम वही तन है दिल को समझाने तेरी याद चली आई है यादे है ना ये तंग भी बहुत करती है और ये सुकून भी बहुत दिखती है हम्म हम्म और मुझे लगता है कि जो भी पल हो उसको अच्छी तरह से जी लेना चाहिए ताकि हम जितना हो सके अच्छी यादों को कलेक्ट करें फिर जब हम बैठे उसको याद करें तो दिल की गहराइयों से जो अंदर से जो अरमान निकलते हैं उसको हम एंजॉय ज्यादा कर सकते हैं हाँ, अच्छी हाँ, यादों को लेके लेकिन यहाँ भारत भूषण अपनी प्रेमिका को याद करते हुए कह रहे हैं जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो ना हो। जो अधूरी रही वो बात ना हो मेरी मंजिल तेरी हा शिकला पृथ्वीराज कपूर ओम प्रकाश ऐसे बहुत सारे कलाकार थे इस फिल्म में और इस फिल्म का जो ये गाना आपने याद कराया है इसे राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा है गलत महमूद साहब ने गाया है और मदन मोहन साहब का संगीत से सजा ये गीत है आप सुना है वही तन है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है फिर वही शाम, वही गम वही तन है दिल को समझाने तेरी याद चली आई है फिर वही शाम फिर तूवर तेरे पहलू बिठा जाएगा फिर तूब तेरे पहलू में बिठा जाएगा फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा दिल बहल जाएगा आखिर को तो सो गई है फिर वही शाम वही हम वही तन्हाई है दिल को समझाने तेरी याद चली आई जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो जाने अब तुझ से मुलाकात कभी हो के ना हो जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं कहते हैं समझ जाता हूँ मीठे लफ्जों में छिपे फरेब को जिंदगी तुझे समझने लगा हो आता आता आइए आगे बढ़ते हैं और जी कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ माहौल थोड़ा टाइट हो गया था उदासी वाले गाने सुनते सुनते इसलिए मैं आपके लिए आई अच्छा करे जुबा कॉमेडी कॉमेडी वाला गीत है अच्छा इसमें शोखी है चुलबलापन है हा, हा। और गाना खुले आसमान के नीचे गाया गया है और इसको सुन के मन खुश होता है इसको एंजॉय कर तो चलिए ये गीत आपने जो याद कराया है 1964 का है दूज का चांद नितिन बोस के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और इसके कलाकार जो है राजकुमार सरोजा देवी चंद्रशेखर उल्लास और रतन और आगा ने काम किया था इस फिल्म में तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए इस फिल्म का ये गीत जो अभी विभा जी ने याद कराया है जो पी अक्षरवाला है जिसे साहिवी साहब ने लिखा है बन्नाडे ने गाया है रोशन जी का खूबसूरत संगीत से सजा दूज का चांद इस एल्बम का ये गीत अभी आपके लिए खुश रहो खुश या बाटो हरे हाद नमा दे फूल गेंद जवान मां दे मां दे लग तो कदे जलवा नथों दिल में दहई कहे तब दिल तो छिटोरी करथ हैर जाई फूल गेंद जवान मां दे मां दे फूल गेंद जवान मां दे मां दे लग तो कदे जलवा नथों ए देखा हुआ ये अंधारा हुआ अंगारा जो कहलाए है तब जहाँ गिबो तो वही पड़ जाए है मादो अंग अंग नमादो फुल गेंदवा दवा दवा दवा दवा दवा दवा दवा नमादो नमादो दबानी वांचो Abundant wealth, na maar. Abundant wealth, na maar. Abundant wealth.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 put the down put the down दुख दा दुख दा दुख दा ना कताऊ मोहे दिल में बलम तो बलम ना कताऊ मोहे दिल में बलम तो बलम मान गान दुख पीबना की देखो देखो अब डूब दाई पैके तुनि बनत छि थोड़ी करे तो हैड जाई दिल बे दीवाना मारे ना मारे ना, ना, ना, ना, ना.. तब कहै दा दा दा दा दा दा नी हां कमगा कोमो जमा गरे ता ता ता Come come come on, Namara Namara Namara Namara, ha Namara Namara. I just carry the jawa matcha, carry the jawa matcha, carry the jawa matcha. Carry the jawa matcha, ni ni matcha, da da matcha, pa pa matcha, ta ta matcha, ni ma. Ah. Better jump on the train. Better jump on the train. Better jump on the train today. <laughs> दुख जा दुख जा दुख जा दुख जा दुख जा ना कताऊ मोहे दिल में बलम तो बलम ना कताऊ मोहे दिल में बलम तो बलम मान गांव दुखिया अपना की देखो देखो अब डूब दाई पैके तुम बनत छि थोड़ी करत हैड जाई दिल के दीवाना मारे ना मारे ना तकरार है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 आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज एक एफएम। खुश रहो खुशियाँ बांटो चलिए विभाजी कैसे हैं आप जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माहौल को थोड़ा चेंज हो गया है तो कॉमेडी वाला गाना सुनते सुनते मैंने बहुत एंजॉय एंजॉय किया किया आई होप आपने भी इसको किया होगा जी जी जी जी जी और अगला गाना है ये हमारे पास इस एपिसोड का लास्ट गाना है इसलिए मैं गजल लेके आई हूँ अच्छा, अच्छा, गुलाम अली की गायी हुई ये गजल इसका लफज अगर आप आराम से सुनेंगे तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा बहुत ही प्यारी और मेरे दिल को छूने वाली ये गजल है फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए फिर पत्तों की बाजे बजे तुम याद आए। और इसमें गुलाम अली ने अपने प्रीतम को याद दिलाने वाली ये गजल को एक एक बोल को प्रकृति के साथ आसपास की चीजों के साथ कंपेयर करते हुए गाया है जब दीवार पे धूप ढली तुम याद आए ब्यूटिफुल गजल जी जी जी बहुत ही ख़ूबसूरत गज़ल आपने याद किया है और ये गज़ल जो है आशा गोसले और ग़ुलाम अली साहब की आवाज़ में है नाज़िर काजमी इस गज़ल को लिखा है और गुलाम अली का संगीत से सजा और मिराज ए गजल मिराज ये गजल इस एलबम से है बहुत ही ख़ूबसूरत गज़ल है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी पसंद आएगा और कहना चाहूँगा अब एपिसोड के हम लोग आखिरी मोड पे हैं तो हमारे सभी श्रोताओं के लिए कहना चाहूँगा आपको जो हमारे इस प्रोग्राम में जो भी गाने जो भी बातें अच्छी लगती हो तो ज़रूर सेवन टू वन नाइन वन नाइन ट्रिपल ज़ीरो फाइव पर मैसेज करके आप बता सकते हैं और आपके मैसेजेस आते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है तो विवा जी जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे बस मैं ये कहूँगी कि आप खुशी से प्यार से इसे और खुश रहें खुशियाँ बांटें क्या बात है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आज का ये मैसेज तो जरूर इसमें था जो मैसेज उन्होंने कोट किया होगा और मैं चाहूंगा कि वो मैसेज जरूर याद करें और जैसे कि आपने कहा कि ये सारे गाने आज जो है याद वाले थे तो जाते जाते चार लाइने आपके लिए मैं जहाँ हूँ अभी तेरी याद में हूँ जो गुजर रही मेरे बिन उन रातों में हूँ हमें नशा बन के अभी पॉइंट आवाज 107.8 एम चलिए साथियों आज के इस खाबो के सफर में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ खुश रहो खुशिया बातिया सुण सुण् दाए विरसा मन ऋत्यु के पवन पानी फिर हंसने लगा पहले तो मैं चीख के रोया और फिर हंसने लगा बादल गर जा बिजली चमकी तुम या चलिए मैया जी तुमिया